ओंख्य दर्शन की तैंतालीसवें कक्षा संख्य दर्शन का पांचवा अध्याय चल रहा है पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक सौ और एक सौ सूत्रों पर चर्चा की थी तीन प्रकार के देह होते हैं कर्मदेह उपभोग देह और उभय देह अनुशयी आत्माओं के बारे में चर्चा थी कि अनुशयी आत्माएं दूसरे शरीर में जो विद्यमान है लेकिन जिसका अभिमानी शरीर वो नहीं है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 नमस्ते। जी नमस्ते ये जो अनुशयीन आत्मा है अनुसयीन अनुसई आत्मा जैसे कि आत्मा का शरीर रहता है तो वो स्वतंत्र रहता है लेकिन आत्मा के निकल जाने के बाद में परतंत्र हो जाता है वो तो अनुसई ये परमात्मा का उस पर नियंत्रण नहीं रहता है वो परमात्मा के अधीन हो जाता है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 कोई वहीं रहेगा परमात्मा के अंदर ही रहेगा वो और कहीं नहीं जाएगा इसी इस सृष्टि के अंदर रहेगा कहीं भी जाए कुछ तो अगले हाथ खड़ा करेंगे माइकूगा ये जो कहा आत्माए कोई भी मिली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 आत्मा निकलकर तो तो दूसरे स्त्री में नहीं जाती क्या इसके बीच में वो और कहीं रहती है या जी हाँ वही प्रसंग है ये आ, ये ये स्वतंत्र जो बात कर रही है कि आत्मा स्वतंत्र रूप से रहती है ये स्वतंत्र शब्द नहीं कहा स्वतंत्र शब्द नहीं शब्दों का वही प्रयोग कीजिए जो बोला गया हो नहीं तो स्वतंत्र का फिर कुछ और अर्थ ले, ले लेंगे फिर और कहीं की कहीं बात चल जाएगी ये मुक्त की अवस्था है या नहीं ये बद्ध आत्माओं की बात है मुक्त आत्माओं की बात नहीं है मुक्त आत्माओं की बात नहीं है ये ये बद्ध आत्माओं की बात है जो सूक्ष्म शरीर से युक्त हैं। स्थूल शरीर तो छूट गया है जिनका लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी भी है उनका उनकी बात है ये वो क्या आम लोगों लो प्रभाव करते हैं तो क्या ये आत्माएं दूसरे आत्माओं के साथ मिलकर कुछ सकती कुछ नहीं कर सकतीं। इसी के लिए ये सूत्र है न किंचित अनुशीन ना।, ना तो उनका कोई भोग होता है वहां वो भोग कर सकती हैं कुछ और न ही कुछ कर्म कर सकती है कर्म नहीं कर सकतीं तो दूसरे को प्रभावित भी नहीं कर सकती अन्य कोई हाँ, बोलिए दूसरे में एक पंक्ति है कि योग के अनुसार परकाया प्रवेश की दुर्भूति से युक्त योगी भी दूसरे के शरीर में अनुसई होकर प्रकर रह सकता है आगे बोलिए जहाँ उसके कर्म अनुष्ठान अथवा भोग नहीं होते किंतु उसका वहाँ योग के चमत्कार देखना मात्र होता है इसके लिए प्रमाण योग का योग का है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 लेकिन वो आश्रय विशेष में लकड़ी में पेट्रोल में कागज कहीं भी कपड़े में वहां है अभी लेकिन इससे वो उसकी उष्णता या प्रकटीकरण हो या आवश्यक नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां उसकी उष्णता प्रकट रूप में हो ये कोई नियम नहीं होता है। और प्रकट भी अनुधुत रूप में भी रहती है अनुकूल परिस्थिति होगी तो प्रकट होगी ऐसे ही आत्मा का बुद्धिगुण ज्ञान गुण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 को उसका अवसर नहीं मिल रहा है दूसरी आत्मा जाके वहां करने लगे तो वो पिछली आत्मा का आश्रय कैसे कहलाएगा आश्रय की असिद्धि हो जाएगी उस आत्मा को अपने वो शरीर मिला है वो उसको भोगेगा वो भोग सकता है उसमें कर्म कर सकता है तो दूसरी आत्मा अनुसई आत्मा यदि ज्ञान करने लगे कर्म और भोग करने लगे तो उस आश्रय की पहली आत्मा की दृष्टि में असिधि हो जाएगी ये एक दोष आएगा इसलिए भी अनुसई आत्माओं को इससे भी सिद्ध होता है कि अनुसई आत्मा को भोग नहीं होता वो कर्म नहीं कर सकता और कोई बुद्धि आदि का नियम नहीं है कि पहुंच गया तो उसको ज्ञान होगा ही ये अनुषय आत्मा का विषय यहां समाप्त हो रहा है किन्हीं को और पूछना है इसमें इन दो सूत्रों में जी समझ चारी जी हमें आत्माओं के बारे में तो कुछ हमारे विद्वान ये भी कहते हैं अब उपनिष्दों में भी हमें पढ़ने पाया आया कि आत्माएं शरीर को जब माइक के सामने रखी है किलेगा उद्यान अरण दिया हिंदी का उत्थान शरीर को जब उसके जब अगला शरीर मिल जाता तो ये ऐसी व्यवस्था को तो उपनिष्दों में बताई गई है तो इसमें ये जो अनुसैया शरीर है आत्मा है, इसे शरीर नहीं मिलने से कोई तो इसमें है? इसमें। जी धन का प्रश्न ये है कि उपनिषद में एक प्रसंग में मृत्यु के बाद में शरीर धारण के लिए उदाहरण दिया एक तीर्ण जलों का एक कीट होता है उसका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 तिनके का अगले तिनके का अगले शरीर का निर्धारण करती है दृष्टांत से हम स्वीकार करेंगे नहीं, नहीं। करेंगे नहीं। करेंगे नहीं। करेंगे या नहीं? नहीं देखो मैं आपको वो बात समझा रहा हूं कि दृष्टांत का कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए मैं कुछ ऐसी समानताएं बता रहा हूं जिसको आप खुद आप में भौतों तो कहने ये तो नहीं ले सकते मैं पूछूं क्यों नहीं ले सकते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 मानेगा गए यानी आत्मा यू खिंच करके लंबी हो जाएगी परिणामी हो जाएगी वो तो अणुस्वरूप है वो हो ही नहीं सकता उसमें संभव ही नहीं है नहीं दूसरे सिद्धांतों से पता है तो ये दो बातें नहीं घट रही है ना दो बातें नहीं घट रही हैं जब ये दो गो नहीं घट रही हैं तो हम तृण जलुका का ये भी नहीं कर सकते कि यहां भी टिकी है वहां वहां टिकने के बाद में इसको छोड़ेगी तो अगले जन्म अगले शरीर में पहले पहुंच जाएगी आत्मा फिर पिछले शरीर को छोड़ करके जाएगी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 और ये अनुशय आत्मा वाली अलग बात है अब जो मैंने अभी बोला इस पर किन्हीं को कुछ बोलना हो पूछना हो तो पूछिए ये विषय काफी लंबा भी है इसमें रोपकारी पत्रिका में जिज्ञासा समाधान आता है उसमें भी ये था मैंने समाधान किया था अभी उसकी पुस्तक भी बनने वाली है जिज्जा समाधान एक दो महीने में आ जाएगी उसमें और भी ऐसे बहुत से प्रश्न है उसमें एक प्रश्न ये भी है उसका इसी तरह से वहां समाधान किया स्वामी जी इसमें जो आत्मा थी उनके पास ज्ञान का सब साधन है ज्ञानी है, है तो उसको तो तो ज्ञान क्यों नहीं होता है ज्ञानिया उनके पास में सूक्ष्म वाली सूक्ष्म है या स्थूल है सूक्ष्म है सूक्ष्मी है ना और बुद्धि जी उसके पास है वो भी सूक्ष्म वाली है गोलक तो नहीं है गोलक नहीं है ज्ञान नहीं कर सकते नहीं कर सकता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 चौथे पात का पहला सूत्र कैबल्य पात का जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जन्मना भी सिद्धियां होती हैं जन्म से औषधियों से ये औषधि का यहां उल्लेख किया मंत्र से भी होती है तप से भी होती हैं और समाधि से भी होती है तो पांच प्रकार की सिद्धियां स्वयं योगदर्शन स्वीकार कर रहा है और यहां ऐसाकार कह रहे हैं कि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 इसमें जो चेतनता है ये एक एक भूत की नहीं है इसलिए भूतों की चेतनता तो नहीं है चेतन तो तत्व अलग है तो पीछे के कहे हुए सिद्धांत कोई उन्होंने यहां पर इस रूप में प्रस्तुत किए हैं जी समझो पहले सूत्र से संबंधित बातें जी फर्क या प्रवेश की बात करिए जी तो ये बात नहीं आदमी पर्टाया प्रवेश होता है क्या परकाया प्रवेश सूत्र में तो नहीं कहा एक सौ उनतीस में सूत्र की बात कर रहे हैं आप योग सिद्ध है एक सौ उनतीस में उसमें सूत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा कि परकाया प्रवेश लेकिन योग की जो सिद्धियां हैं योग तो की सिद्धियां में परकाया प्रवेश नहीं।, नहीं तो योग दर्शन में पर, परकाया प्रवेश कहाँ मिलेगा योग दर्शन में ध्यान लिखा है नहीं कई काल में जा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 अभी आचार्य आप ही पढ़ रहे थे जन्म मंत्र औ मंत्री जाते इस सूत्र में मंत्र मंत्री होने वाली सिद्धियां जैसे स्वीकार की गई है मानी गई है इसी प्रकार समाधि सिद्धि से भी सूत्र में प्रतिपादन से योगी की पर शरीर आवेश आदि स्थितियाँ स्वीकारा मंत्रव में निषेध करने योग्य तो नहीं है ये पर शरीर प्रवेश का कुछ नहीं लिखा है सूत्र में आवेश लिखा है ना आ, वो आवेश वही हो गया पर शरीर आवेश का आ, चित्त का चित्त का ठीक है चित्त का तो लिखा हुआ है चित्त के लिए तो सूत्र मिल रहा है हमारे को सृष्टि करना संभव अलग वो है सकन का तो बात कह रहे हैं ठीक है सप्तमाण सीधा मिल रहा है ठीक है उस पर विचार करेंगे सीधे नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रमाणिक नहीं रह पाता तो ये पांचवा अध्याय समाप्त हुआ हाँ अच्छे जैसे गोष्ठियों से हम रोगों के इलाज कर सकते हैं और योग में भी है प्रमाणित प्रथम काल में तो जो व्याधियाँ होती हैं क्या योग से उनका भी उत्तरा हो सकता है जी हाँ किसी भी तरह का किसी भी तरह का मतलब यू शत प्रतिशत तो क्या कहें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 मनोविज्ञानिक क्या कहते हैं जो व्यक्ति अवसाद में होता है तो वो अधिक खाने लगता है तनाव वाला अधिक खाता है उसका मन कहीं और लगा हुआ है तनमय होके नहीं खा रहा है तो उससे अधिक खाया जाता है क्योंकि थोड़े में तृप्त नहीं होता है जो तनमय होके खाता है वो थोड़े भोजन में भी तृप्त तो होता है इंद्रिया तृप्त हो जाती है तो अधिक इच्छा नहीं रहती अब उसका मन तो भरता नहीं है पेट भले ही भर गया वो खाया जाता है यह एक मनोरोग है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 जो इसमें पीछे जो ये प्रकरण जला जाता है इसका औषधियों का और सिद्धियों का था औषधि होती है हमने ऐसा कुछ सुना है कि कुछ औषधिया ऐसी होती हैं कि जो किसी विशेष नक्षत्र में जैसे कुछ नक्षत्र में और उनको उनको निकाल के जाने से और वो केवल अपने रसाक को छोड़ केवल अपने प्रभाव से ही कार्य करती है और वो या तो उनको कहीं किसी तो पवित्र स्थान में घर में रख दिया जाए या किसी तो रोगी के तो उसके शरीर से टच कर दिया जाए या उसको बांध दिया जाए तो इस प्रकार की हमने कुछ बात सुनी है तो इसमें जी आप अपनी अपना मतलब हो सकता है सर अगर सभी रोग का और निवारण मान लें तो क्या, ये क्या सभी का नहीं कहा अधिकांश का कहा सभी शब्द मैंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया अधिकांश रोगों का जैसे जैसे कौन सा रोग है तो से नहीं होता कौन सा रोग है आघात जन्य जो रोग होते हैं हमारे को रोग कई तरह के होते हैं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 साहत्य च सांघत्य च ये जो दो बार कथन होता है ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है इस शैली में ये होता है अंतिम सूत्र के अंतिम पदों को ये दो बार बोलते हैं तो आत्मा का विषय प्रारंभ हो रहा है अभी पहला सूत्र बोलिए छठे अध्याय का अस्ति आत्मा नास्तित्व साधन अभावत्म अस्ति आत्मा आत्मा है ये इनकी प्रतिक् आत्मा है उसका अस्तित्व है मानता है चेतन तत्व की भूतों में चैतन्य नहीं है लेकिन चेतनता तो है फिर भी वो भूतों से अतिरिक्त तो कोई तत्व है जो चेतन है तो वो दोनों हो सकते हैं जीवात्मा परमात्मा मुख्य रूप से जीवात्मा को लेकर के यहां पर चलेंगे अब इसके लिए हेतु देना था इनको वैसे पहले हेतु दिया संगत परार्थवाद पुरुष आदि कुछ चर्चाएं आई चुकी है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 संस्कृत में विभक्तियां होती हैं भाषा का ऐसा प्रयोग है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति ष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्तिष्ठी विभक्ति में क्या होता है जैसे राम का शब्द होता है तो रामस्य राम यो रामाणाम राम का रामो का दो राम का बहुत सारे रामो का ष्ठी जो होता है संबंध को बताता है तो ष्ठी का व्यपदेश होने से कैसे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 तो इस यहां गौण कहा तो बोले सब्जेक्ट गौण मान लेंगे मेरा हाथ और यहां पर भी तो फिर मुख्य प्रयोग कहा मानेंगे तो मुख्य प्रयोग के आधार पर गौण प्रयोग भी होते हैं ये भी भाषा में देखा जाता है लेकिन व्यापक प्रयोग भेद का है और यह हम देखते हैं उस ष्ठी व्य से एक तर्क है एक शत प्रतिशत आप घटाएं या आवश्यक नहीं है और भी इसमें एक प्रश्न उठता है जो कि अगले सूत्र से स्वयं वो समाधान करेंगे लेकिन ये भी एक आधार बनता है कि हम अलग बोलते हैं संबंध बना के बोलते हैं इससे पता लगता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है अब इसमें एक शंका उठ सकती है बोले कि ये तो मूर्तियों में भी प्रयोग करते हैं प्रतिमाओं में मूर्ति का हाथ मूर्ति का पैर मूर्ति का सिर मूर्ति का धड़ मूर्ति की आंखें कामना का आदि प्रयोग करते हैं ना तो वहां भी एक आत्मा तो होनी चाहिए फिर तो। षठी का भी उपदेश है ष्टी का होनी चाहिए ना तर्क कर सकता है प्रश्न कर सकता है वो ये बात उठाते हुए अगला सूत्र उसका समाधान भी कर रहा है बोलिए ना, शिलापुत्रवत, धर्मी ग्राहक मान बाधात शिलापुत्र के समान नहीं ये जो मूर्तियां है ये शिला की पुत्र है शिला कैसे कहते हैं चट्टान को पत्थर को शिला होती है ना और उससे वो बना हुआ होता है इसलिए उसको मूर्ति को क्या बोल दिया शिलापुत्र शिला जैसे मां से पैदा होता है बच्चा उससे बना होता है तो वही उस मां का पुत्र पिता का पुत्र ऐसे उसको प्रतिमा को शिलापुत्र नाम से कहा तो कोई कहे कि शिलापुत्र के समान बोले यह नहीं होगा क्योंकि वहां भी हाथ पैर का होता है व्यवहार जैसा हम शरीर के लिए कर रहे थे मेरी आंख मेरा कान ऐसे वहां भी हो सकता है तो वहां क्यों नहीं मानेंगे यानी षष्ठी व्यपदेश का व्यविचार दिखा रहे हैं तो यानी उसमें कारण है क्या धर्मी ग्राहक मान बाधात धर्मी है यहां पर आत्मा जिसके ये धर्म है ग्राहक मतलब उसको बताने वाले प्रमाण के मान के प्रमाणों के ग्राहक मतलब बताने वाले मान यानी प्रमाण के बाधात बाधा होने से अगर हम ष्ठी व्यपदेश से प्रतिमा में भी आत्मा को माने तो वहां आत्मा की सिद्धि के लिए जो अन्य प्रमाण है उनकी बाधा हो जाएगी अन्य प्रमाण क्या कि जहां आत्मा होता है वहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न भी होते हैं जहां शरीर आदि होते हैं उसका उसका तो ये भी होते हैं प्रयत्न आदि होते हैं तो केवल ष्ठी व्यापदेश से ही नहीं सिद्ध हो रहा है कि जहां जहां ष्ठी का व्यपदेश है वहां वहां भिन्न है उसका सहायक कारण है वहां धर्मी यानी आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण भी सहायक होंगे तो षष्ठी व्यपदेश वाली बात तो उन प्रमाणों के साथ साथ केवल पुष्टि के लिए है तर्क है साथ में तर्क उसको प्रमाण को पुष्टि दे रहा है केवल केवल तर्क के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जहां जहां ष्ठी व्य है वहां वहां आत्मा है ये व्याप्ति नहीं बना सकते क्योंकि तो शिलापुत्र में नहीं होती है और वहां क्यों नहीं स्वीकार होता है क्योंकि अन्य प्रमाणों से वहां आत्मा की सिद्धि नहीं होती है इसलिए वो हम इस ष्टी व्यपदेश के होते हुए भी शिलापुत्र में आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि षष्टी व्यपदेश कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो अंतिम हो और उसी आधार पर हम सब जगह निर्णय कर लेंगे जहां जहां ष्ठी व्यवदेश वहां आत्मा है ऐसा हम नहीं कह सकते न लेकिन सहायक अवश्य होता है हमें पता लगता है कि यहां सी व्यवदेश हो रहा है यानी चेतन है यहां पर इतना ही इसका तात्पर्य हो गया कुछ पूछना है बोलियो अच्छा ये अस्ति आत्मा ये चेतन शरीर के लिए प्रतिक्रिया है कि इसके अंदर आत्मा है आ, नहीं अस्ति आत्मा मतलब हाँ आत्मा तत्व चेतन तत्व सो शरीर के अंदर रहते हुए शरीर के अंदर रहते हुए कह लीजिए ठीक है तो इसके लिए ये शिलापुत्र तो है उसमें तो प्रतिक्रिया नहीं है की इसके अंदर आत्मा है ये सष्टी वहाँ से मत लीजिए आप अस्थि आत्मा वो महा शरीर में बता दिया ये शिलापुत्र वाला प्रसंग है पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ ष्ठी व्यपनेशाच केवल ष्ठी व्य को देखे छठी विभक्ति का प्रयोग संबंध का का के की रा रे री का प्रयोग कर रहे हैं मेरा मेरी तेरा तेरी उसका उसकी इत्यादि का के की रा रे री ये जो हम प्रयोग करते हैं ये संबंध हो गया इस प्रयोग को लेकर के बस अगला सूत्र है कि आप ष्ठी व्यवदेश से आत्मा की सिद्धि कर रहे हो तो षठी वे तो प्रतिमा में भी होता है तो वहां क्यों नहीं मान लेते हैं नहीं वहां नहीं मान सकते क्योंकि वहां धर्मी को ग्रहण कराने वाले प्रमाण का अभाव है आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरा प्रमाण वहां नहीं उपस्थित हो रहा है तो ष्टी उपदेश केवल सहायक है इतना ही है आगे तो आत्मा तो है इसको मान लिया और आत्मा त्रिविध दुखों की निवृत्ति भी चाहता है इन्होंने प्रारंभ से बात रही कही ही है उसको ही और स्पष्टता से कह रहे हैं पांचवा सूत्रों को अत्यंत दुख निवृत्या कृतकृत्यता अत्यंत दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी पूरी तरह दुखों की निवृत्ति से ही कृतकृत्यता आ सकती है और कोई उपाय नहीं है कृतकृत्यता का कृतकृत्यता का मतलब है कृत यानी कर लिया है कर लिया है कृत्यता मतलब करने योग्य को जो करने योग्य था वो कर लिया जो पाने योग्य था वो पा लिया प्राप्तम प्रापणियम जो पाने योग्य था वो पा लिया जो उपलब्ध करना था उसको कर लिया ये जो अनुभूति है ये केवल अत्यंत दुख की निवृत्ति होने पर ही होती है नहीं तो नहीं होगी हमारे में से किसी को अनुभव होता है कृतिकृत्यता का जो करना था वो कर लिया अब कुछ करने को बाकी नहीं है होता है हो सकता है या नहीं हो तो सकता है हो सकता है तो कहा जाएगा वो वो तुष्टि दोष में जाएगा पीछे बताए थे तुष्टि दोष तो? मान लेता है, नहीं बस अब ये तो सब कुछ हो गया जो करना था कर लिया और कुछ नहीं करना है नहीं कुछ ना कुछ लालसा बनी रहेगी कुछ न कुछ, कुछ प्रयत्न करता रहेगा नहीं ये भी कर लू ये भी कर लो अभी ये कभी है अभी ये और हो जाए अभी ये और हो जाए एक चीज मिली तो दूसरा दूसरी मिली तो तीसरा अभी कोई चीज मुख्य बनी हुई है तो वो ही मिल जाए तो लगता है कि बस फिर जीवन पूर्ण सुखी हो जाएगा अब वो मिल गई नौकरी मिल गई अब उसके बाद में फिर वो होगी हुई दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी फिर दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी तो कृतिकृत्यता क्रत और कहीं नहीं आ सकती संसार के कितने भी सुख आ जाएं कृतिकृत्य क्रत नहीं आ सकती क्योंकि दुख की पूरी निवृत्ति कहीं नहीं होती है इसलिए जब दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी यही वो क्षण है जिस समय कोई भी आत्मा ये अनुभव कर सकती है कि मैं कृतकृत्य क्रत हो गया बस सब कुछ हो गया ये कसौटी इसके अलावा कहीं कृतकृत्यता क्रत हो नहीं सकती ये इनका निष्कर्ष है सिद्धांत है इनका इन्होंने खूब अवलोकन कर लिया हमारी तरह संसार का औरों का दूसरों को भी देख लिया अपने को भी देख लिया सब कुछ सोच विचार करके और ये तो इनका अंतिम निर्णय है पहले सूत्र में भी कही कहा था त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ अंतिम लक्ष्य तो यही है और उसके प्राप्त होने पर ही कृतकृत्यता आएगी और किसी स्थिति में कृतकृत्यता नहीं आ सकती समाधि भी लग गई तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी कमी लगेगी ही संप्रज्ञात लग गई तो भी कमी लगेगी असंप्रज्ञात लग गई परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी अगर आ रही है तो ये तुष्टि दोष है असंप्रज्ञात में भी ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया संस्कार दग्ध बीज हो गए तो भी कृतकृत्यता नहीं है क्योंकि दुख वहां पर भी है असंप्रज्ञात जीवन मुक्त व्यक्ति में भी दुख है शरीर का बंधन है बाधाएं हैं इसलिए वो कभी भी कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता विवेकी व्यक्ति तो थोड़ा सा भी दुख है तो कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता तो कृतकृत्यता तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति पर ही संभव है और वो कृतकृत्यता जन्म मरण में तो कभी नहीं हो सकती कितना भी अच्छा शरीर आदि हो इसलिए इनका निष्कर्ष है अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता इसकी जगह ये भी तो कह सकते थे चरम सुख की प्राप्ति परमानंद की ब्रह्म सुख की ब्राह्मण की परमात्मा के सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता ये भी तो कह सकते थे नहीं संसार के सुख तो दुख से मिश्रित है परमात्मा का सुख तो दुख से मिश्रित नहीं है ना उसको पाके तो पूर्ण तृप्त हो जाता है तो, दे दे दे? तो एक तो वो कथन नहीं है कि परमात्मा का आनंद मिल जाए तो कृतकृत्यता हो जाएगी नहीं होगी क्योंकि वो तो असंप्रचार समाधि वाले योगी को भी हो जाता है परमात्मा का आनंद मिल जाता है तो भी वो कृत कृतिकृत्यता नहीं होती उसमें दुखों की निवृत्ति पूरी होनी चाहिए ये आवश्यक शर्त है तो सुख और दुख इन दोनों में से किसकी प्रबलता है उसके लिए एक अगला सूत्र है देखिए बोलिए यथा दुखात क्लेष पुरुषस्य न तथा सुखात अभिलाष सुख और दुख ये दोनों हमारे साथ में रहते हैं हम दुख से बचना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं ये पक्का है हमारे सबको अब इसमें तुलना करके बताया जा रहा है चाहते हम दोनों हैं यानी दुख से निवृत्ति भी चाहते हैं और सुख की प्राप्ति भी दोनों ये पक्का है लेकिन कह रहे हैं यथा दुखात क्लेशः है पुरुष का आत्मा का ये स्वभाव है आत्मा का कि जितना हमें दुख से क्लेश होता है दुख को हटाने के लिए जो हम जितनी तीव्र इच्छा करते हैं प्रयत्न करते हैं वो न तथा सुखाभिलाष है सुख की प्राप्ति की इच्छा उतनी नहीं करते वैसे तो सुख की प्राप्ति के लिए भी दीवाना रहता है व्यक्ति बहुत इच्छा होती है बहुत तीव्र इच्छा उत्कंठा होती है सब कुछ भूल के उसी तरफ लगा रहता है लेकिन कितनी भी अभिलाषा है वो उतनी नहीं हो सकती जितनी दुख से निवृत्ति की अभिलाषा हमारी होती है क्योंकि दुख से हटने कष्ट को न चाहने की ये हमारी इसमें तीव्रता अधिक है सुख प्राप्ति की तीव्रता उतनी नहीं होती है ये तुलनात्मक करके बताया दोनों ये भी इन्होंने एक सिद्धांत दिया है एक राजा ने कहा कि आप चित्रकारों को कि आप बहुत अच्छा चित्र बनाओ आपका चित्र अच्छा बनेगा तो आपको ये ये पुरस्कार मिलेगा खेत मिलेंगे महल मिलेगा आपको आजीविका मिले ऐसे कुछ लेकिन अगर आपका चित्र ठीक नहीं बना तो आपको दंड दिया जाएगा पुरस्कार दूर रहा आपको दंड दिया जाएगा ठीक है अब दोनों चीजें दिख रही हैं सुख भी दिख रहा है और दुख भी दिख रहा है आप में से है कोई चित्रकार आप चित्रकार होते तो क्या करते हैं चित्र बनाते हैं या नहीं बनाते बनाते नहीं बनाते क्यों नहीं बनाते <laughs> नहीं बनाने का वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है वो चीज मिले या ना मिले दंड नहीं मिलना चाहिए मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं ठीक है इतर नीति में एक श्लोक आया एक बात कही उन्होंने भी वो भी नीति शास्त्र है बड़ी गहरी बातें है और कहते हैं इससे संबंधित एक बात कही उन्होंने उन्होंने कहा कि वर का प्राप्त होना नीति राजाओं से संबंधित है इसलिए उसको है लेकिन मूल बात हमारे को यही बात समझ में आएगी वर का प्राप्त होना वर होता है ना वरदान कुछ भी मांग लो आप वर दे देते हैं किसी को वो मिल जाए कितनी खुशी होती है कम है क्या कुछ भी मांग लो कुछ भी मांग लो जो इच्छा हो बहुत बड़ी बात है कितना खुश खुशी की बात है और राज्य का प्राप्त होना शासन हमारे को मिल जाए हम सत्ता में आ जाए तो कितना खुश होगा व्यक्ति राजा का पद मिल जाए प्रधानमंत्री का पद मिल जाए सारा शासन अपने हाथ में हो और पुत्र का प्राप्त होना पुत्र पुत्री दोनों कोई भी संतान का प्राप्त होना वो भी बहुत सुख देता है बहुत अच्छा लगता है तो एक और ये तीनों हो वर भी मिल गया राज्य भी मिल गया और संतान भी मिल गई एक तरफ तो ये सुखो और एक तरफ शत्रु से छुटकारा हो शत्रु के वश में हो जाते हैं ना मान तो कैद कर लिया शत्रु ने हमारे को पराजित हो गया राजा अब शत्रु की कैद में है इसको पसंद करेंगे कैद से छुटकारा क्यों तो तो वो तो मिले ना मिले कोई बात नहीं होगा जब होगा ये कष्ट पहले जाना चाहिए दुख से हमारे को क्लेश अधिक होता है आजकल नशीली दवाएं कितनी चल रही हैं? खूब चल रही हैं कहते हैं शहरों में गांव गांव में शराब भी पहले से चलती थी गांजा अशीष हीरोइन और आधुनिक भी दवाइयां हैं विज्ञान ने प्रगति कर ली है तो आधुनिक तरीके से ली जाती हैं, वो इंजेक्शन से लेते हैं और सिगरेट से लेते हैं सूंघ के लेते हैं आधुनिक तकनीकी का प्रयोग है विज्ञान का प्रयोग है इन सब में प्रयोजन क्या रहता है क्यों लेते हैं वो एक तो है कि सुख की प्राप्ति के लिए एक है दुख की निवृत्ति के लिए कौन सा तत्व वहां पर विशेष काम कर रहा है दुख की निवृत्ति के लिए वो कहते हैं गम गलत <laughs> गम गलत करने के लिए पीता हूं जो गम है यानी दुख है उसको गलत करना है उससे छूटना है इन सबके पीछे ये तीव्र भावना क्या है कि दुख मेरा मिर्च अब वो नशे में चला गया है धुत हुआ पड़ा है संसार का क्या सुख लेगा वो उस समय खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है ना देख सकता ना सुन सकता ना खा सकता ना पी सकता सुदबुत हो गया लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है उसको वो कह रहे हैं लेता हूं फिर भी बार बार पीता है शराब सुख नहीं मिले दुख नहीं मिलना चाहिए मेरे को तनाव दूर करने की जो दवाइया है बोले नशाओं को नशे दवाओं को लेने से तनाव दूर हो जाता है सारा ये तनाव क्या है दुख का प्रतीक है ये सुख का प्रतीक दुख का प्रतीक है हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या को अगर विश्लेषित करें तो कितने कार्य हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं और कितने दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं सुबह से उसमें अलग अलग करना पड़ेगा कि ये सुख प्राप्ति के लिए है और ये दुख निवृत्ति के लिए है देखेंगे हम दुख निवृत्ति के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं अधिक करते हैं एक दुख हो और हजार खुशियां हो एक दुख हो और हजार खुशियां हो क्या अधिक प्रबल दिखेगा हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए एक गम को हटाने के लिए हजार खुशियां भी कम है कोई ऐसा गम लग जाए ना दुख हो जाए मन में बैठ जाए अपमान कर दिया किसी ने मन में चुभ गई बात ऐसे बोल दिया मेरे, मेरे बेटे ने बोल दिया मेरी पत्नी ने बोल दिया मेरे पति ने बोल दिया मेरे शिष्य ने बोल दिया मेरे नौकर ने बोल दिया मेरे पड़ोसी ने बोल दिया कुछ भी जो भी कर दिया अब जो सारा सुख है हमारा जिसमें वर्षों हमने लगाए थे वो सुख किस काम का है उस समय वो एक दुख भी सारे सुख को हटाने के लिए पर्याप्त है हजारों खुशियां कम हैं एक गम रुलाने को और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने को एक ही रुला देगा पूरी जिंदगी रोता रहेगा और हम अपने जीवन में तुलना भी करते हैं कोई भी तो दुख से निवृत्ति की तीव्रता रहती है हम इसको परीक्षण कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर हम जब निर्णय करते हैं इस कार्य से ये सुख मिलेगा और इससे ये दुख की निवृत्ति मिलेगी और उन दोनों में से जो हम चयन करते हैं वह दुख की निवृत्ति की हम प्रबलता दे, देखते हैं तो इसलिए अत्यंत दुख की निवृत्ति में ही कृत कृत्यता है सुख भले ही थोड़ा कम मिल जाए तो चल सकता है लेकिन दुख थोड़ा भी मिले वो नहीं चल सकता दुख कम होगा तो व्यक्ति जी लेगा ए सुख कम होगा तो जी लेगा व्यक्ति फिर भी सहन कर लेगा चलेगा लेकिन कष्ट होगा तो उसको समस्या रहेगी ये बच्चा कुछ सुख और मिल जाए एक ये विकल्प हो अथवा ये बच्चा कुछ दुख चला जाए तो चाहेगा ये बच्चा कुछ दुख चला जाए सुख तो जितना है उतना भी चला लूंगा मैं तो यथा दुखात क्लेश है न तथा सुखाभिलाष ठीक है अच्छा इसके लिए आप ये भी देखें कि सुखी होते हैं तो हम हंसते खुश होते हैं ना हंसते तो एक, है है एक बात पे हम कितने हंस सकते हैं कितनी बार हंस सकते हैं एक बात पे चुटकले पे और एक बात पे कितनी बार रो सकते हैं बहुत बार रो सकते हैं ना लेकिन हंस नहीं सकते हम उस बात पर बार बार खुश नहीं हो सकते उतना दुखी तो हम हो सकते हैं बार बार ये भी इसी बात को बताता है दो विकल्प हैं मैं एक और आपको बात रखता हूं हेल्दी होते हैं ना व्यक्ति हेल्दी हेल्दी का मतलब समझते हैं हैं स्वस्थ अच्छा आजकल जो जिसको हेल्दी बोलते हैं <laughs> गोपाल <laughs> जी हेल्थी है, है ना के साथ एक और आए थे हमारे चंद्रपाटिया जी जो पहले दिन थे ना दूसरे दो दिन थे तीन दिन थे यहां आने से पहले अचानक उनको मुंबई जाना पड़ा तो उनकी सासू जी थी जो फिसल के गिर गई थी हड्डी वड्डी टूट गई थी तो इनको अचानक जाना पड़ा फिर यहाँ साथ में आ रहे फिर भी वो दो दिन करके आए और फिर साथ में आए तो बोले कि उनको थोड़ा कष्ट इसलिए भी है क्योंकि वो अधिक हेल्दी है टूट गई है कष्ट किस लिए है? है उस हेल्दी शब्द का मतलब क्या है मोटापा अधिक है अब उनको उनको भी दिक्कत दूसरों को भी दिक्कत हड्डी टूट गई है तो उस हेल्दी की बात कर रहा हूं मैं हेल्दी हो और रोगी हो हम चाहते भी है ना सबको इच्छा रहती है कि मैं मोटा ताजा दिखूं क्या दुबले पतले दिखते रहते हैं सूखे सूखे से दुबले तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा मोटा दिखना चाहिए हिष्ट पुष्ट अभी खाते पीते घर का है ठीक है <laughs> निर्धर घर का नहीं है वो तो एक तो हो मोटा यानी हेल्दी और साथ में हो रोगी और एक पतला हो और स्वस्थ हो निरोग हो कौन सा शरीर पसंद करेंगे हेल्दी वाला अच्छा मोटा हो लोग कहें कि भाई बड़ा अच्छा है खूब खाता पीता है ताकत है और रोग हो उसके अंदर मोटो में भी रोग होते हैं अंदर ही अंदर रोग रहते हैं बहुत सारे रोग होते हैं हृदय रोग है मधुमेह है और तरह के रोग हैं उच्च रक्तचार है। और एक पतला हो लेकिन निरोग हो हम किसको पसंद करेंगे भले तो ही लोग कुछ भी कहें पतले हैं लेकिन रोग तो है बीमारी और हेल्दी तो होना अच्छा है कि भाई तंदुरुस्त हृष्टपुष्ट है ये बहुत मोटों को हटा भी दें दे हृष्टपुष्ट शरीर और एक पतला शरीर तो हम निरोगता को हम पसंद करेंगे अगर चुनाव करना पड़े हम तो उसको पसंद करते क्यों क्योंकि रोग हमें दुख देता है हम कष्ट नहीं चाहते तो यथा दुखात क्लेष है न तथा सुखाभिलाषा ठीक है एक परीक्षाओं के अंदर अंक दिए जाते हैं ना इतना लिख दिया तो इतने अंक और गलत लिख दिया तो अभी तो नहीं हो रही है ना आपकी थोड़ी थोड़ी हो जाती है बताया नहीं लेकिन मैं कर देता हूं लेकिन कुछ परीक्षाओं में ये निश्चित रहता है उसको कहते हैं माइनस मार्किंग चलती है ऋणात्मक अंक भी होते हैं मान लो एक, एक अंक के प्रश्न हैं, 50 या 100 करने तो बोले यदि आपने एक गलत कर दिया तो आपका कहीं आधा अंक काट देते हैं कहीं एक अंक काट देते हैं मान लीजिए 100 में से 90 तो उसने ठीक किए तो नब्बे अंक तो वो मिल गए और दस गलत कर दिए ऐसे ऐसी तुक्के में कर देते हैं ना कि भाई चलो कोई तो ठीक हो जाएगा कुछ तो अंक आ जाएंगे 10 पता तो है ही नहीं कुछ भी लगा दो एक दो तो ठीक हो ही जाएगा तो एक दो अंक बढ़ जाएंगे उसको रोकने के लिए व्यवस्था है और 10 हमने गलत कर दिए तो यदि आधा अंक कटता है एक गलत का तो नब्बे ना आके हमारे पिचासी अंक आएंगे नब्बे तो वैसे थे दस माइनस और एक एक अगर माइनस हो रहा है तो, तो दस कट जाएंगे नब्बे ठीक होते हुए भी अंक आएंगे अस्सी तो जब माइनस मार्किंग होती है तो कैसे करते हो प्रश्न किसी ने ऐसे दिए हो परीक्षाएं वो बहुत सोच समझ के करते यूं ही नहीं लगा देते क्योंकि उल्टा पड़ेगा ये एक अंक आना तो दूर एक अंक कम हो जाएगा वो नहीं करता कम ही कर जितना है ठीक है उतना ही करेगा गलत की तरफ नहीं जाएगा वो क्योंकि वहां कष्ट दिखाई देता अच्छा दो संभावनाएं थी वहां पर ठीक भी हो सकता है ठीक हो सकता है तो ये सुख का प्रतीक होगा कि भाई एक अंक हमारे को मिल जाएगा और गलत हो सकता है यानी ऋणात्मक गणन हो जाएगा माइनस मार्किंग हो जाएगी ये हो गया दुख अब हमारे सामने प्रश्न है कि यह ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मैंने जो सोचा इस है इस अब असा में या एबीसी में जो भी सोचा है ये उत्तर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है क्या करेंगे क्यों छोड़ देंगे क्योंकि दुख से जितना क्लेश होता है उतना सुख की अभिलाषा हमारी नहीं होती तो ये सुख दुख का है क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है एक निष्कर्ष दिया ये प्रसंग इन्होंने क्यों बोला है क्योंकि अत्यंत दुख की निवृत्ति ही कृतिकृत्यता क्रत्य है पहला सूत्र भी उन्होंने इसीलिए कहा सुख की प्राप्ति को नहीं लिखा है यहां पर तो दुख की निवृत्ति ये विवेक व्यक्ति तो इसी दृष्टि को रखेगा दुख नहीं होना चाहिए मेरे को गलत नहीं होना चाहिए आगे देखिए तो दुख और सुख के संदर्भ में ही है कि दुनिया में कौन सुखी है दुनिया में कौन सुखी है कोई नहीं क्यों आपको सुख नहीं होता है कुछ सबको सुख नहीं होता है कुछ न कुछ तो देखिए क्या कहते हैं ये देखो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं सातवां सूत्र बोलिए कुत्रा भी, भी सुखीना। कुत्रा भी मतलब कहीं पर भी कहीं पर भी कोई भी जगह हो चाहे भारत हो चाहे कोई जो भी देश हमें अच्छा लगता हो कि ये बहुत अच्छा देश है ये स्थान बहुत अच्छा है देहरादून में जाएंगे जंगल के बीच में रहेंगे वहां तो कोई दुख नहीं होगा शहरों में तो प्रदूषण कश्मीर में जाएंगे स्विट्जरलैंड में जाएंगे जहां भी कोई है कि वहां सुख पूरा हो जाएगा कुत्रा भी कहीं पर भी और को भी कोई भी जो भी जीवित है वो कोई भी एक भी नहीं बचाया उसमें से सुखी ना, पूर्ण सुखी नहीं है सुख तो होते रहते हैं सबको या सुखी ना का मतलब है पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है कहीं भी कोई भी शत प्रतिशत पूर्ण सुखी नहीं है औरों की छोड़े हम अपने को कह सकते हैं आप लोग साधक हैं तो कह सकते हैं मेरे को कोई कष्ट नहीं है कह सकते हैं <cancer> साधक <विसी> है। <cancer> का तो लक्षण ही यही है <cancer> स... नहीं कष्ट पे तो साधक बनता है साधक का ये एक लक्षण है कि जो हर स्थिति में सुखी रहे मेरे <cancer> को कोई कष्ट नहीं है ये जो मानसिकता रखे उसे साधक कहते हैं उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं आप में से कितने आध्यात्मिक व्यक्ति है आपको कोई दुख नहीं है पढ़ तो रहे हैं दुख है या नहीं है, है। आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण सुख है यह या आपको याद रहा ना कि मेरी आंख में कष्ट हो रहा है।, तो रहा है और फिर भी मैं पढ़ रही हूं ये आपकी विशेषता है ना विशेषता है ना और तो आंखें ठीक है इसलिए पढ़ रहे हैं मैं तो कष्ट होते हुए भी पढ़ रही हूँ माताजी को देखो कष्ट है फिर भी कक्षा में बैठती हूं ये विशेष है या? और विशेष है तो कष्ट पा करके भी कर रहा है वो विशेष है बिना कष्ट के तो कोई भी कर लेगा कष्ट तो अनुभव हो रहा है ना और उस कष्ट से हमारा स्वाभिमान भी बढ़ रहा है और उससे हम श्रेष्ठ भी हो रहे हैं कि देखो कष्ट होते हुए भी हम कर सकते हैं <laughs> और बताइए कौन आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनको कोई कष्ट नहीं होता है <laughs> क्योंकि दुख कष्ट होता है तब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है क्यों अध्यात्म की परिभाषा यही बना रखी है लोगो ने <laughs> बताइए चलो हम आध्यात्मिक नहीं है कोई और तो आध्यात्मिक होगा दुनिया में जिसको कोई दुख नहीं होता हो जी बोलिए जी हमारे पूज्य गुरुदेव किए थे हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं वो बैठे हैं यहाँ पर स्वामी जी कहते रहते हैं जब इनको घी देते हैं कि कम तो इनको घी स्वामी विशुद्धानंद जी एक दो बार बोल रहे थे गला वैसे ही खराब है ये तो बहुत स्नेह से अधिक अधिक घी देते देती गला खराब है अधिक घी क्यों दे रहे इनको टोकते हैं अब स्वामी जी को तो कष्ट नहीं है स्वामी विशुद्धानंद जी को कष्ट है क्यों स्वामी जी आपको अपना कष्ट है आपको लग रहा है कि स्वामी जी को कष्ट होता है इसलिए घी कम करवा रहे हैं अष्ट तो दिखाई दे रहा है स्वामी जी बताएंगे सूत्र को बदल देंगे फिर हम ठीक है वो उन्होंने उस समय लिखा होगा उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई पुत्रा भी को सुखी लेकिन विज्ञान प्रगति करता है मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है तो इस सूत्र में संशोधन अपेक्षित उस समय के लिए ठीक था ये आज के लिए नहीं है जी स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी दुखों से पूर्णतया निवृत्त हैं। मैं स्वामी जी के विचार ही जान लेते हैं। नहीं स्वामी जी <laughs> प्रत्यक्ष गुरु का प्रमाण होता है ना ये तो शब्द है और ये तो पता ही नहीं कि महर्षि कपिल ने लिखा है नहीं लिखा है संदेह होगा ना इनके मन में पता नहीं किसी ने महर्षि कपिल के नाम से रख दिया हो और पता नहीं कौन सा है तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं स्वामी जी <laughs> <laughs> तो देखिए कुछ न कुछ कष्ट तो होता ही है शरीर है तो कष्ट है शरीर है तो कष्ट है।, है, तो है ये तो मानना ही पड़ेगा हमारे यहां नहीं बैठे और किसी के मन में कोई हो तो बता सकते हैं कि भई वो व्यक्ति बिल्कुल कष्ट रहते हमारी दृष्टि में वो योगी है उसने असंप्रजात समाधि प्राप्त कर ली है उसको जीवन मुक्त हो गया है कोई भी नहीं एक अटल सिद्धांत कहा जा रहा है यो ही नहीं कहा गया ये वाक्य कुत्रा भी कोपी सुखी जीवन के अंदर लेना है इसको मुक्ति को नहीं लेना है इसमें मुक्ति में भी कोई पूरा सुखी नहीं होगा ये अतिव्याप्ति व्याप्ति है ऐसा नहीं करना है यह तात्पर्य नहीं है सूत्र का शरीर में हम जो जिनको भी देखते हैं पूरे जीवन भ्रमण के लिए निकल जाए पर्यटन यात्रा से बहुत ज्ञान बढ़ता है ना ताजावर की तरह से घूमते रहो घूमते रहो देखते रहो लोगों को देख के ज्ञान बढ़ता है कई लोग इसी की इसी में ही लगाते हैं जी हाँ संपन्नता भी होती है तो घूमते रहते हैं हाँ। घूमने से जितना ज्ञान भ्रमण से उतना उतना कैसी से नहीं होता है लोगों को देखेंगे उनके आचार को देखेंगे संस्कृति को देखेंगे खान को देखेंगे विविधता भाषाएं सब तरह से बड़ा आनंद आता है घूब घूमते हैं तो इस पे भी कोई यात्रा पे निकल सकता है ऐसे व्यक्ति कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कह दे कि मैं पूर्ण सुखी हूं दूसरे शब्दों में क्या है मेरे दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है हाँ पूर्णों दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है तो कह सकता है मैं कृतिकृत्य हूं तो कुत्रा भी कोपी सुखी नहीं इनकी तरफ से तो ये अटल सिद्धांत है कोई भी नहीं चक्रवर्ती राजा सबसे अधिक धन प्राप्त तो व्यक्ति इतना ही रखते हैं इसी सूत्र से संबंधित आगे और चर्चा है वो आगे देखते हैं प्रणाम ओ...